श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का मानव स्वभाव दैनंदिन जीवन में उनके भीतर जिन विषयों का परिचय मिलता था उनका विवरण शरीर वस्त्र बिछौने आदि को अत्यंत साफ़ सुथरा रखना उनका स्वभाव था जिस वस्तु को जहाँ रखना चाहिए स्वयं उसको वहाँ रखते थे तथा दूसरों को भी उसी तरह रखने की वे शिक्षा दिया करते थे किसी के द्वारा इसके विपरीत आचरण किए जाने पर वे असंतुष्ट होते थे कहीं जाते समय अंगोठा बटुआ इत्यादि आवश्यक वस्तुएं ठीक ठीक ले ली गई है या नहीं इस बात का वे पूर्ण ध्यान रखते थे एवं वहां से लौटते समय भी किसी वस्तु को लाने में भूल न हो अपने साथी तथा शिष्यों को इस बात की याद दिलाया करते थे जिस समय जिस कार्य को करने का वे निश्चय करते थे ठीक उसी समय उसे करने के लिए वे व्यग्र हो उठते थे जिसके हाथ से जिस चीज को लेने को वे एक बार कहते उसे उसके सिवा और किसी दूसरे के हाथ से नहीं लेते थे इसलिए कि उनकी बात झूठी न हो जाए इसके लिए यदि उन्हें बहुत समय तक कष्ट भी उठाना पड़ता तो भी उसे वे सहन कर लेते थे किसी को फटे वस्त्र छाता या जूते उपयोग करते जब वे देखते थे तो उसी समय वह समर्थ होने पर उससे नवीन खरीदने के लिए कहा करते थे तथा असमर्थ होने पर कभी कभी स्वयं भी खरीद दिया करते थे वे कहते थे कि ऐसी फटी पुरानी वस्तुओं का उपयोग करने से मनुष्य भाग्यहीन तथा श्रीहीन हो जाता है उनके श्रीमुख से अभिमान तथा अहंकारपूर्ण वाक्यों का निश्चित होना एकदम असंभव था निजी भाव या अभिमत को व्यक्त करते समय अपने शरीर का निर्देश करते हुए यहाँ का भाव यहाँ का मत इत्यादि शब्दों का वे प्रयोग करते थे शिष्य वर्ग के हाथ पैर नेत्र चेहरे आदि शारीरिक अंगों की गठन एवं उनके आहार विहार चाल ढाल निद्रा आदि आचरणों को अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उनकी मानसिक प्रवृत्तियों की गति तथा कौन सी प्रवृत्ति का कहाँ तक आधिक्य है इत्यादि विषयों का वे इस तरह निर्णय कर लेते थे कि अभी तक उसका व्यतिक्रम होते हमने नहीं देखा है बहुत से लोग कहा करते थे कि श्री राम देव के समीप जो लोग जाते थे उनमें से प्रत्येक की यह धारणा थी कि श्री राम देव दूसरों की अपेक्षा उससे ही अधिक प्यार करते हैं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सुख दुखादि के साथ उनकी जो प्रगाढ़ सहानुभूति थी वही इसका कारण था सहानुभूति और प्यार ये दोनों यद्यपि विभिन्न वस्तुएं हैं फिर भी शेषोक्त वस्तु के बाह्य लक्षण के साथ प्रथमोक्त की विशेष भिन्नता नहीं है इसलिए सहानुभूति को प्रेम कहकर मानना कोई विचित्र बात नहीं है प्रत्येक वस्तु का चिंतन करते समय उसमें तन्मय हो जाना उनके मन का स्वाभाविक गुण था उससे ही वे प्रत्येक शिष्य की मानसिक स्थिति को ठीक ठीक समझ सकते थे तथा उसके चित्त की उन्नति के लिए जो कुछ आवश्यक है उसकी भी वे ठीक ठीक व्यवस्था कर देते थे श्री रामकृष्ण देव के बालक भाव के वर्णन के प्रसंग में पहले ही कहा जा चुका है कि बचपन से ही अपने नेत्र आदि इंद्रिय वर्ग के पूर्णतया उपयोग करने की शिक्षा की कहाँ तक उन्होंने स्वयं उपलब्धि कर ली थी यह शिक्षा ही आगे चलकर मनुष्य चरित्र गठन करने में उनके लिए विशेष सहायक सिद्ध हुई थी इसमें कोई संदेह नहीं शिष्य वर्ग को भी इसी तरह सर्वत्र सभी विषयों में इंद्रियादि का उपयोग करने की शिक्षा प्राप्त हो इसका उन्हें विशेष ध्यान रहता था। विचार बुद्धि का आश्रय लेकर प्रत्येक कार्य को करने का वे प्रतिदिन उपदेश दिया करते थे विचार बुद्धि ही वस्तु के गुण अवगुण को प्रकट कर मन को यथार्थ त्याग की ओर अग्रसर कराती है इस बात को बारम्बार उन्हें कहते हुए हमने सुना है बुद्धहीन या एक देसी बुद्धि वालों का उनके समीप कभी भी आदर नहीं था सभी ने उनको यह कहते हुए सुना है कि भगवत भक्त बनना है तो भगवत भक्त बन बुद्धू क्यों बनता है अथवा एक देसी बुद्धि मत रख ऐसा होना यहाँ का भाव नहीं है अपितु खट्टा मीठा कड़वा, तीखा सभी खाऊंगा यहाँ का यही भाव है एक देशीय बुद्धि को ही वे संकीर्ण बुद्धि या एकांगी भाव कहा करते थे किसी विशेष भगवत भाव में जब कोई शिष्य आनंदानुभव नहीं कर पाता था उस समय तू तो बहुत ही एक देशीय है यही उनका विशेष तिरस्कार वाक्य था और यह वे ऐसे ढंग से कहते कि शिष्य को अत्यंत ही लज्जित होना पड़ता था इसमें संदेह नहीं कि इस उदार सार्वजन भाव की प्रेरणा से ही समस्त धर्म मत के सभी भावों के साधन में प्रवृत्त हो जितने मत हैं उतने ही पथ हैं इस सत्य का निरूपण करने में वे समर्थ हुए थे